जैसे नदी एक है जैसे नदी एक है बहुत तेरे है घाट जैसे नदी एक है बहुत तेरे है घाट बहुत रे है घाट वेद भक्तन में नाना जो जे ही संगत परा ता के हाथ दिखाना चाहे जैसी करी भक्ति सब नाम ही केरी जाकी जैसी वो बोझ मार्ग सो तैसी हेरी जैसे नदी एक है बहु तेरे है घाट तेरे खाए एक गए एक ठो गए सीता भी आखिर पहुँचे राह दीनादस भई खराबी पलटू एक टिक निकी क भैस ते बाट जैसे नदी एक है बहुत तेरे है झोपड़ा नित उठीरा रे लिहू पड़ोसी झोपड़ा नित उठी बाढ़ तरा रे नित उठी बाढ़त रार का सरबरी कीजे तजिए ऐसा संग दे चली दूसर लीजे जीवन है दिनच्यारी काहे को कीजे रोसा तजिए सब नाम के करो भरोसा हू परोसिनी झोपड़ा भिख मांगी बरू खटपटी निकल लगे भरिग न ते जे तहाँ से साँझे भागे पलटू न बूझी के डारी गिहा सिर भार ले परोसीनी झोपड़ा नित उठी भारत रेहू परोसीनी झोपड़ा जल पाषान को छोड़ी के ओ आत्मदेव जल पाशाण को छोड़ी के पूजो आत्म देव पूजो आत्म देव खाये औ बोले भाई छाती दे पाव पत्थर की मूर्त बनाई ताही धोय अनवाय बिंजन ले भोग लगाई साक्षात भलवान द्वार से भूखा जाय जल पाषाण को छोड़ी के पोजो आत्म देव बैरा गये झूठ के बांधे बना भाव भक्ति को मरमर कोई है बिरले जाना पलटू दू कर की गुर संतन को सेब पलटू धोबो कर जोड़ी के गुरु सन्तन को सेव जल पाषाण को छोड़ी के पोजो आत्म दे जल पाषाण को छोड़ी के पोजो आत्म दे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 ये राजनीतियों के नाम है हिंदू मुसलमान ईसाई ये राजनीतियों के नाम ये बड़ी धोखेधड़ी से भरी राजनीतिया है इनके पीछे बड़ा जाल है इनके पीछे वास्तविक मरम नहीं भक्ति का भाव का प्रेम का ध्यान का आज के सूत्र महत्वपूर्ण है कहते पलटू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 मैं बड़ी विडंबना में पड़ गया ये बात तो मुझे समझ में आ गई धीरे धीरे सुनते सुनते कि इस पूजा पाठ से कुछ भी नहीं पत्थर में क्या रखा है तो कल रात मैंने जाके काली को कुए में फेंक दिया अब मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा हूं। अब निकालू तो मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा कि किसने काली को कुएं में फेंका अब निकाल भी नहीं सकता और मुझे ये भी लगता है कि कहीं काली नाराज ना हो जाए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 मगर आदमी ऐसा है कि या तो तुम गीता को सिर पर रखे फिरोगे और ये अगर किसी दिन बात समझ ना आ गई तो फौरन आग लगा दोगे मगर दोनों बातें मूर्तापूर्ण है तुम मूर्ता से कब छूटोगे गीता भली है प्यारी है कुरान भला है प्यारा है सिरपट होने की कोई जरूरत नहीं उपयोग कर लो घाट भले है घाट मित्र से, उनसे पार हो जाओ उन्हें धन्यवाद दे देना जब पार हो नमस्कार कर लेना उनसे कहना कि तुम्हारी बड़ी कृपा महावीर के मृत्यु के समय ऐसी घटना घटी उनका सबसे प्रधान शिष्य गौतम दूसरे गांव प्रवचन के लिए गया था और महावीर का शरीर छूट गया जब वो गाँव की तरफ वापस लौट रहा था तो राहगीरों ने खबर दी गौतम तू भी कैसा अभागा है? आज के दिन तू गया और भगवान ने देह छोड़ दी तो वो रोने लगा जीवन भर छाया की तरह उनके साथ चलता रहा और आज आखिरी घड़ी में साथ न जोड़ पाया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 नहीं निकल सकता साधारण गुरु तो फिक्र करते हैं कहीं चले मत जाना किसी और के पास मत पहुंच जाना मुझे छोड़ मत देना साधारण गुरु तो सब तरह से जकड़ते गुरु तो गबराया रहता है किसी से कहीं छोड़ना सदगुरु पूरी चेष्टा करता है कि पहले सब छोड़ दो फिर अंतता मुझे भी छोड़ देना ऐसे जैसे दिया जलता तुमने देखा तो पहले तो जो तेल को जलाती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 कोई और घाट ना बना दे घाट का इतना मोह है कि 25 में तीर्थंकर को रोको कहीं 25 में तीर्थंकर हो जाए तो फिर घाट का क्या होगा सिख दस गुरुओं पर रुक गए ग्यारह में से हुए कि अगर ग्यारह में आ जाए और कुछ हेर फेर कर दे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 तो उसने चारों तरफ गौर से देखा देखा एक शांत दुकान के सामने बैठा तो उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है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 जनिया बांधे हुए कृष्ण का रूप वह भी ठीक है सूफी उल्टा ही कर लिए सूफी स्वयं को मानते हैं पति और परमात्मा को मानते इसलिए उर्दू में जैसा प्रेम का काव्य पैदा हुआ किसी भाषा में पैदा नहीं हो सका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 तुम्हारे ना होने से बोझ नहीं रुकेगा याद रखना लेकिन तुम अगर बहाने किए तो तुम वंचित रह जाओ चाहे जैसी करे भक्ति सब नाम ही केरी फर्क तो नाम के ही है कोई राम पुकारता है कोई अल्लाह पुकारता है मगर जिसको हम पुकारते हैं राम और अल्लाह से वो एक ही है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 औरों के लिए लेकिन जिसने भक्तिभाव से उस पर दो फूल चढ़ा दिए उसके लिए भगवान हिंदू इसमें बड़े कुशल कोई भी पत्थर को अनगढ़ पत्थर को पोत देते सेंदूर से जी हो गए पश्चिम के लोग शकित होते हैं कि बड़ा हैरानी की बात है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 कमान आया पैर भी दाब दूंगा नहला भी दूंगा तो एक दफा मुझे मौका तो दे मोजि की बर्दाश्त के बाहर हो गया जब उसने कहा कि जीए तेरे बीन दूंगा और तेरे शरीर पर गंदगी जंगे होगी घिस घिस के साफ कर दूंगा वो तो पिस् इत्याग भी पड़ी जाते पता नहीं कोई तेरी वहां फिक्र करता है कि नहीं मोजिज ने कहा चुप चुप शैतान तू क्या बातें कर रहा है तू किससे बातें कर रहा है भगवान से उस आदमी आंख से आंसू ब वार्नी तो डर गया उसने कहा कि मुझे क्षमा करे कोई गलती बात कही गलती बात और क्या गलती हो सकती भगवान को जुए पड़ गए हो गए उसे कोई कोई पैर वाला नहीं कोई भोजन बनाने वाले तू भोजन बनाएगा और तू उसे घिस घिस धोएगा तूने बात क्या समझी भगवान कोई गड़रिया है वो गड़रिया रोने लगा उसने के पैर पकड़ लिए उसने मुझे क्षमा करो मुझे क्या पता मैं तो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 फिर से दोहरा दो फिर से मोजे ने दी, वो बड़े प्रसन्न दोनों को, पर ले के हुए को। वो फिर बोला के एक दफा और, दौरा दो। वो भी दौरा दी। और जब जंगल की तरफ अपने रास्ते पर जाने लगे बड़े प्रसन्न भाव से तो उन्होंने बड़े जोर की आवाज में गर्जना सुनी आकाश में और भगवान की आवाज आई कि मोजिज मैंने तुझे दुनिया में भेजा था कि तुम मुझे लोगों से जोड़ना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 वो आदमी अब कभी ठीक प्रार्थना ना कर पाएगा तूने उन्हें उसकी सदा के लिए तोड़ दिया उसकी प्रार्थना से मैं बड़ा खुश था वो आदमी बड़ा सच्चा था वो आदमी बड़े हृदय से ये बातें कहता था रोज कहता था मैं उसकी प्रतीक्षा करता था रोज कि कब गलरिया प्रार्थना करेगा ऐसे तो तेरे जैसे बहुत लोग प्रार्थना करते उनकी प्रार्थना की मैं प्रतीक्षा नहीं करता वो तो, तो बंदी मधाई पिटी पिटाई बातें हैं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 वो वैसा मार्ग खोज लेता है अपने अपने देखने के ढंग इश्क फानी न हुस्न फानी है इनका हर लम्हा जाविदानी है देख रिंदों पे इतना तान कर देख रुत किस कदर सुहानी है न तो प्रेम क्षण भंगुर है और न सौंदर्य क्षण भंगुर है फानी न हुस्न फानी है इनका हर लम्हा जाविदानी प्रेम का और सौंदर्य का हर क्षण शाश्वत सनातन अमर है यह एक देखने का ढंग एक देखने का ढंग है कि सौंदर्य क्षण भंगुर और एक देखने का ढंग यह भी है कि सौंदर्य शाश्वत एक देखने का ढंग है कि प्रेम में क्या रखा है राग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 कोई प्रार्थना में डूब के शराब में डूब जाता है देख रिंदों पे इतना तयन न कर रिंदों का इतना विरोध मत कर इतनी निंदा मत कर इतना व्यंग मत कर देख रुत किस कदर सुहानी उनके भीतर झाक किस कदर वसंत उनके भीतर आया है देखने की बात है सदा स्मरण रखना ये जो मोजिज ने इस गरड़ियों को रोक दिया वो गरड़िए के जूतों में पैर डाल के खड़े न हो सके वो गरड़िए के हृदय में सके उन्होंने अपनी बूझ का उपयोग किया उस आदमी की आंख के पीछे जाके न देखा उस आदमी में न झांका दूसरे की न तो निंदा करना न दूसरे का खंडन करना कौन जाने, मोज से भूल हो सकती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 इसलिए पलटू कहते हैं अपने संप्रदाय की जिद मत करना आग्रह मत करना पलटू एक है टेकना इसलिए सांप्रदाय वृत्ति मत रखना भेष बाट जितने लोग हैं जितने वेश हैं उतने घाट जैसे नदी एक है बहुतेरे हैं घाट लोहू परोसिंग झोपड़ा नित उठ बारत रार तो पहले तो कहा सांप्रदायिक वृत्ति मत रखना अपने ही ढंग से साथ और अहंकार से उपद्रव पैदा होते अहंकार छूटे तो बहुत उपद्रव छूटने शुरू हो जाते अब दूसरा सूत्र वो कहते और उपद्रव भी छोड़ो संप्रदाय की अस्मिता छोड़ी अहंकार छोड़ा और उपद्रव भी छोड़ो लेह परूशन झोपड़ा नित उठ बाढ़त रार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 कोर्ट तो तूने ले लिया कहीं संकोच बस कमीज ना मांगता हूं ये कमीज भी ले ले मगर झगड़ा खड़ा मत करना लेहू पड़ोसी झोपड़ा पलटू कहते हैं पड़ोसी अगर झंझट करते हो तो उनसे कहना कि ये मेरा झोपड़ा भी तुम्हें संभाल लो लेहू पड़ोसी झोपड़ा नित उठ बाढ़त रार ऐसे घर में क्या रहना जहां सुबह रोज रोज उठ के झगड़ा खड़ा होता ये घर तुम्हें संभाल लो ये पड़ोसियों को ही दे देना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 संघर्ष के जो बाहर हो गया जो कहता है मेरा कोई द्वंद्व नहीं निर्द्वंद जो हो गया वही है दूसरा देश ए अब अभिकवा संगो खिस्त कैसा जब तेरी गली में आ गया ए अहले कर्म नहीं मैसाइल सन्यासी को लोग भिकमंगा समझ लेते हैं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 दयालु रो मैं कोई भिकारी नहीं हूं रास्ते पे यू ही खड़ा हुआ रास्ते पे यू ही खड़ा हुआ हूं आप ना मुझ पे दया करने की कोशिश ना करें अब सिकवा संगो खिसत कैसा जब तेरी गली में आ गया हूं असन्यासी कहता है अब किससे मांगना है कैसा शिकवा कैसी शिकायत जब परमात्मा की गली में आके खड़ा हो गया हूं तब तो छोटी मोटी बातों का मांगने का कोई सवाल ही नहीं है ईट पत्थर की कौन शिकायत करता है अब उसका आसमान ऊपर उसकी जमीन नीचे अब तो जहां हूं उसी की गली है प्यारे की गली में आ गया हूं चले जा उससे तो कुछ फर्क ना पड़ेगा मैंने सुना है एक कौआ भागा जा रहा था और एक कोयल ने पूछा कि चाचा कहाँ जा रहे उस कौआ ने कहा दूसरे देश जाते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 हजारों चीजों पर हमारा भरोसा है क्योंकि हमारा भरोसा हजारों चीजों पर हमारी आत्मा हजार खंडों में टूट गई एक पर भरोसा हो तो आत्मा अखंड हो जाती तुम्हारी जितनी चीजों पर भरोसा होगा उतने ही तुम्हारे जीवन में खंड होंगे तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, तुम बिखर जाओ जीए सब जनजान नाम के करो भरोसा साधारणता आदमी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 साधारण आदमी सुने मकान का दिया है जल रहा है। कोई अर्थ नहीं जलने में जल जल के मिट रहा है जल्दी बुझेगा जिंदगी हमारी जल जल के बुझ जाती मौत में क्या परिणाम है क्या हाथ आता है मसरस के बगैर जल रहा हूं मैं सुने मकान का दिया हूं मंजिल न कोई पे चल रहा इससे कहां पहुंचूंगा लेकिन रास्ते पे बड़ा झगड़ा मचा रहे हैं बड़ी झंझट कर रहे हैं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 यहाँ झगड़ने योग मूल्यवान कोई भी चीज नहीं इस जगत में इतनी मूल्यवान कोई भी चीज नहीं कि तुम उसके लिए झगड़ो रोष करो हिंसा करो कोणियों के लिए लड़ो मत कोणियों के लिए लड़के आत्मा के बहुमूल्य हीरे न गाओ जीसस ने कहा है तुमने सारी दुनिया भी जीत ली और अपने को गमा दिया तो क्या पाया और तुमने अपने को पा और सारी दुनिया भी गमा दी तो निश्चित पाया बस अपने को पा लेने वाला ही पा लेना वाला है जल पसाण को छोड़ के पूछो आतमदेव पहले कहा संसार के जन शांत रहने नहीं चाहता तो किसी तरह दुकानदारी से छूटे किसी तरह खाते बही से छूटे तो फिर एक और जाल है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 कौन मझधार में जाए सरे साहिल बैठ दूर से डूबने वालों का तमाशा देखे लोग ऐसे बेमान हैं मझधार में जाके डूब के कौन देखे किनारे पे बैठ के दूसरे डूबते हो तो हम यही से तमाशा देखे धर्म में तो डूबना पड़ता है वो तो जीवन को आग में डालना उसमें कौन झंझट में पड़े एक पत्थर की मूर्ति खरीद लाए उसको रख ली पूजा पाठ कर लिया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 वही जो डूबने की तैयारी रखता जो मिटने के लिए तत्पर है जो पतंगे की तरह जो कि जाके मिट जाता सही होने की जिसकी संभावना है। वही वही जो अपने को चढ़ा देता है कोई मर्द पलटू गए कोई हिम्मत अपने को बिना मिटाए परमात्मा नहीं मिलता है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 रूस में भी चल रही और वहां तो कोई चालीसा नहीं चलता हनुमान का भी नहीं सकता किसी का नहीं चलता खुदा या ना खुदा आप जिसको चाहो बख्श दो इज्जत हकीकत में तो कश्ती इत्तफाकन बच गई अपनी ये सिर्फ जीवन की साधारण घटनाएं हैं ना कोई मूर्ति बजा रही है ना कोई मंत्र बचा रहा है मगर तुम चाहो तो जिस तक ठोप दो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 इसमें हृदय और मन दोनों जुड़ गए इसमें तन मन दोनों जुड़ गए इसमें सक्री निष्क्रिय दोनों जुड़ गए इसमें तुम्हारे भीतर का स्त्री और तुम्हारे भीतर का पुरुष दोनों जुड़ गए ये जो दोनों हाथ को जोड़ के सेवा करने का अर्थ है इसका अर्थ है द्वंद्व जुड़ गया द्वैत जुड़ गए अद्वैत हुआ